देवी भागवत दूसरा स्कन्ध मुनिवर उत्तंक करते रहे वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था रुरु के मारने पर उसका साप से उद्धार हो गया उसे साप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया यह रुरु ने पूर्व बैर याद करते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो राजेंद्र तुम भरतपंथी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो तुम्हें पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ क्योंकि पिता के वैर को भुला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है निपवर जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदगति होनी संभव नहीं है अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने वाले का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है महाराज पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे सूर्य कहते हैं जब जन्मेजा ने मुनिवर उत्तंग की बात सुनी तब उनकी आँखों से आँसू टपक पड़े मन पर संताप की घटा उमड़ आई वे बोले मैं महान मूर्ख हूँ मुझे धिक्कार है मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया जिससे वे दुर्गति भोग रहे हैं अच्छा अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा सचमच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है फिर मन में कोई खटका न रह जाएगा उसी क्षण जनमेजा ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा मंत्रियों आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि में मंडप बनवावे, जिससे मैं सौ खम्भे लगे हों, मंत्रियों मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है विस्तारपूर्वक सर्पमेध यज्ञ किया जाएगा तक्षक यज्ञ पशु बनेगा मुनिवर उत्तंक होता का कार्य संपन्न करेंगे आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुत ब्राह्मणों का आह्वान करें सूर्य कहते हैं महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे राजा के आज्ञा अनुसार भी कार्य करने में संलग्न हो गए यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया सर्पों की आहुति आरंभ हो गई तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया उसने उनसे प्रार्थना की प्रभो मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ मेरी रक्षा कीजिए इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बिठा लिया उन्होंने उसे सर्वथा अभय बना दिया और कहा सर्प अब तू निर्भय हो जा तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है यह जानकर मुनिवर उत्तंक छटपटा उठे तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया उधर तक्षक ने यावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया ये मुनिवर जरदकू मुनि के लड़के थे मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजा से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यह यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की तब आस्तिक ने कहा महाभाग अब आप यज्ञ करना बंद कर दे राजा जन्मेजय सत्यवचन से बंधे बन चुके थे मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी